भागवत कथा श्रीमद्भागव स्कंध उत्तरार्ध न घटत उद्भव प्रकृतिपुरश्यो रजियोभ युजार्तुभृत जलबुद्दुदी तय तथो विवधनाम गुण परवा मधुनिशे सरसा स्वामी जीव आपसे उत्पन्न होता है यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं जन्म नहीं लेता तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के सहयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं अंत में जैसे समुद्र में नदियाँ और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है ृसूत मयया भ्रमीगत सु दधती भावु प्रभव कथम अनुर्ततावृकुटि मुहूर्तवरणेश भय भगवन् सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं अपने को आपसी पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं यद्यपि शीत ग्रीष्म और वर्षा इन तीन भागों वाला कालचक्र आपका विलास मात्र है वह सभी को भयभीत करता है परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते जो आपके शरणागत भक्त हैं उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है विज ती कवादान्त मनस्तुगम यतु युमति लोलमुताय गुरोचरण जलधो अजन्म प्रभो जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वस में कर लिया है वे भी जब गुरुदेव के चरणों की, की शरण न लेकर उस श्रृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं तब अपने साधनों में सफल नहीं होते उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है उनकी ठीक वही दशा होती है जैसी समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है तात्पर्य यह कि जो मन को वश में करना चाहते हैं उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है स्वजन सुताधन धाम धरासुरथ सती किृण शयत आत्मनिशर्वरसे सद जानता विहते स्विस्त भगे आप अखंड आनंदस्वरूप और शरणागतों के आत्मा है आपके रहते स्वजन पुत्र देह स्त्री धन महल पृथ्वी प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके क्योंकि संसार के सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली है और तो क्या वे स्वस्वरूप से ही सारहीन और सत्याहीन है भूविपुरू पुण्यतीर्थ सदना तुतभव ददत शकृम्य आत्मनिन्यसुखे न पुनरुपासते पुरुष पुनरुपासवान भगवान जो ऐश्वर्य लक्ष्मी विद्या जाति तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर, पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमय सच्चे तीर्थ स्थान हैं क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है भगवान आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं आप में मन लगा देते हैं वे उन देह गेहों में कभी नहीं फसते जो जीव के विवेक वैराग्य धैर्य क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं वे तो बस आप में ही रम जाते हैं सत इद मुत्थित सदति चेन्न तर्कम व्यभिचर क्वच क्वच मृषा न तथोभयुग व्यौहृत विकल्प स्थितोध पर भ्रमति भारतीत उर्वृत्ति भी उक्त जलान भगवान जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सत ही है यह बात युक्ति संगत नहीं है क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा हो तो पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए जैसे कुंडल का सोना तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है जैसे रस्सी में सांप यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य है यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है उसके साथ अविद्या का भ्रम का मेल भी है तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत्वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है वैसे ही सत्वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभिष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं क्योंकि वह पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यवहारिक सत्य है यह भ्रम व्यवहारिक जगत में माने हुए काल के दृष्टि से अनादि है और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परस्पर से इसे मानते चले आ रहे हैं ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती है जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और यह नहीं समझते कि उनका तात्पर्य कर्मफल की नित्यता बतलाने में नहीं बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है